देवी भागवत नवम स्क वेदवती की कथा भगवती सीता तथा द्रौपदी के पूर्वजन्म का वृत्तांत देवी वेदवती ने इस प्रकार कहकर वहीं योग द्वारा अपने शरीर का त्याग कर दिया तब रावण ने उसका मृत शरीर गंगा में डाल दिया और मन में इस प्रकार चिंता करते हुए घर की ओर प्रयाण किया अहो मैंने यह कैसा अद्भुत दृश्य देखा इस देवी के द्वारा कैसी अघटित घटना घट गई इस प्रकार विचार करता हुआ रावण जोर जोर से रोने लगा मुने वही देवी साथ भी दूसरे जन्म में जनक की कन्या हुई और उस देवी का नाम सीता पड़ा जिसके कारण रावण को मृत्यु का मुख देखना पड़ा था वेदवती महान तपस्विनी थी पूर्व जन्म की तपस्या के प्रभाव से स्वयं भगवान श्री राम उसके पति हुए ये राम साक्षात परिपूर्णतम श्रीहरि हैं इन जगत पद की आराधना सबके लिए सहज नहीं है। देवी ने घोर श्रीराम के, के साथ सुख भोगा उसे पूर्वजन्म की बातें स्मरण थी फिर भी पूर्व समय में तपस्या से जो कष्ट हुआ था उसने उस पर ध्यान नहीं दिया वर्तमान सुख के सामने उसने संपूर्ण पूर्व क्लेशों की स्मृति का त्याग कर दिया था श्री राम परम गुणी समस्त सुलक्षण से संपन्न रसिक, शांत स्वभाव, अत्यंत स्वभावी तथा स्त्रियों के लिए साक्षात कामदेव के समान सुंदर एवं श्रेष्ठतम देवता थे वेदवती ने ऐसे मनोभिलसित स्वामी को प्राप्त किया काल की महिमा अपार है या भगवान का लीला वैचित्र है रव कुलभूषण सत्यसंध भगवान श्रीराम पिता के वचन को सत्य करने के लिए वन में पधार गए वे सीता और लक्ष्मण के साथ समुद्र के समीप टिके थे इसी बीच ब्राह्मण रूपधारी अग्नि से उनकी भेंट हुई भगवान राम को दुखी देखकर विप्ररूपधारी अग्नि का मन संतप्त हो उठा तब सर्वथा सत्यवादी उन अग्निदेव ने सत्य प्रेमी भगवान राम से ये सत्य वचन कहे ब्राह्मण वेशधारी अग्नि ने कहा भगवान मेरी कुछ प्रार्थना सुनिए श्री राम सीता के हरण का समय अब आपके समीप उपस्थित हो रहा है इसी अवसर पर इनका हरण होगा अतः आप इन जगतजन्य सीता को मुझे स्थापित कर छाया छायामयी सीता को अपने साथ रखिए फिर समय पर इन्हें मैं आपको लौटा दूंगा उसी समय इनकी परीक्षा लीला भी हो जाएगी इसी कार्य के लिए मुझे देवताओं ने यहां भेजा है मैं ब्राह्मण नहीं हूं किंतु साक्षात अग्नि अग्नि अग्नि हूं। भगवान श्री राम ने की लक्ष्मण को को बताए बिना ही अत्यंत दुख के साथ के साथ प्रस्ताव मान लिया। नारद उन्होंने सीता को अग्नि के हाथों सौंप दिया तब अग्नि से माया रूपी एक सीता प्रकट हुई उसके सभी अंग और गुण साक्षात सीता के समान ही थे अग्निदेव के प्रभाव से ऐसी सीता राम को मिल गई फिर वे उसे लेकर आगे बढ़े इस गुप्त रहस्य को प्रकट करने के लिए माया सीता को भगवान राम ने रोक दिया यहाँ तक कि लक्ष्मण भी इस रहस्य को नहीं जान सके फिर दूसरे की तो बात ही क्या इसी बीच भगवान राम ने एक सुवर्णमय मृग देखा सीता ने उस मृग को लाने के लिए भगवान राम से अनुरोध किया भगवान राम उस वन में जानकी की रक्षा के लिए लक्ष्मण को नियुक्त करके स्वयं मृग की ओर पूर्वक दौड़े और, और बाण से से से उसे उसे मार गिराया मरते समय उस माया मृग के मुख लक्ष्मण यह शब्द निकला परम भगवान श्री राम का स्मरण हो आया और अकस्मात उसके प्राण पखेड़ू उड़ गए मृग का शरीर त्याग कर व दिव्य से संपन्न हो गया और रत्न निर्मित विमान पर सवार होकर वैकुंठ को चल दिया यह मारीच में द्वारपालों का अनुचर बनकर वैकुंठ के द्वार पर रहता था इसी कारण से इसे राक्षस की योनि मिल गई थी द्वारपालों के आदेश अनुसार वह पुनः वैकुंठ के द्वार पर पहुंच गया